अब आप लोग सावधान हो जाएं, थोड़े से समय में बहुत कुछ कहना है आप लोग तो जगत गुरु तत्व तो पर ही कुछ सुनना चाहते होंगे एक जगत गुरु दो प्रकार के होते हैं एक माइक जगत के जगत गुरु जिसके विषय में आप लोगों ने अभी दो वक्ताओं से सुना लेकिन ये जगत गुरु तो हम ही लोगों ने बनाए हैं उपाधि कोई सनातन उपाधि नहीं है न कोई शास्त्रों वेदों की उपाधि है हमारे देश में जब पाखंड बहुत बढ़ गया इस कलयुग में लोग शास्त्र वेद को भूल गए नाम तक नहीं जानते कितने वेद हैं, कितने शास्त्र हैं। और बड़े बड़े मठाधीश मंडलेश्वर बन बन करके हमारे देश में कान फूक फूक करके हजारों लाखों शिष्य बना बना करके ये ठगपना करने लगे तो ये आवश्यकता पड़ी कि इसे कैसे रोका जाए तो ये जगतगुरु पद एक बनाया गया कि जो शास्त्र वेद का विद्वान भी हो और भगवान का प्रेमी भी हो ऐसा जो कोई व्यक्ति हो उसको जगत गुरु की उपाधि दी जाए ताकि लोग उसके पास जाकर बेधड़क भगवान के विषय में तत्व ज्ञान प्राप्त कर सके और सही सही ज्ञान मिल सके इसलिए ये अभी ढाई हजार वर्ष से ये जगत गुरु की उपाधि का नाटक चला वास्तव में जगत गुरु तो केवल एक थे एक हैं एक रहेंगे उनका नाम है श्री कृष्ण कृष्णम बंदे जगत गुरुं उन्हीं जगत गुरु श्री कृष्ण तत्व पर हम कुछ प्रकाश डालने जा रहे हैं देखिए हम लोग श्री कृष्ण के भक्त हैं ऐसा कोई जीव नहीं जो श्री कृष्ण का भक्त ना हो सुनने में अटपटा लगता होगा लेकिन वास्तविकता है कि हम केवल आनंद चाहते हैं मूर्ख हो विद्वान हो नास्तिक हो आस्तिक हो मनुष्य हो पशु पक्षी हो संपूर्ण विश्व एक वस्तु चाहता है आनंद दुख निवृत्ति चाहता है वो कैसे होगा इसका ज्ञान चाहता है अज्ञान की निवृत्ति चाहता है अशांति टेंशन मिटाना चाहता है शोक मोह ये जो हमें परेशान कर रहे हैं 24 घंटे इनको हटाना चाहता है मोटी अकल में ये समझिए कि गड़बड़ी मिटाना चाहता है और आनंद पाना चाहता है और आनंद का दूसरा नाम है जगत गुरु श्री कृष्ण आनंदो ब्रह्मेत बेजानात बेद कह रहा है तैत्तरियोपनिषत तीसरी बल्ली का छठवा अनुभाग रसो वही सह तैत्तरीपनिषत दूसरी बल्ली का सातवा अनुभाग अर्थात वो भगवान परमात्मा गॉड खुदा आनंद है उसमें आनंद है ये भी ठीक है वो भी आनंद है हम उसके अंश हैं देखिए तीन तत्व अनाद्यनंत शाश्वत हैं, उनको ही समझना है बस एक तेयम नित्य में आत्म संस्थम नातः परम वेदित भोक्ता भोग्यम प्रेरिता रंचमत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविदम ब्रह्म में पहले अध्याय का बारहवा मंत्र और ये मंत्र नारद परिव्राजकोपनिषद में भी है नवे अध्याय का ग्यारहवा मंत्र ये मंत्र कहता है तीन तत्व को जान लो बस और कुछ नहीं जानना एक वो एक मैं एक यह वो भगवान मैं जीव यह माया और ये तीनों नित्य हैं यह भी जान लो उ दा बजा भी शा ये का भोग भोग्यार्थ श्वेता चतरोपनिषद पहले अध्याय का नौवा मंत्र अजा मे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम श्वेता चौथे अध्याय का पांचवा मंत्र अर्थात वो आज हम आज अज ये अजा आज मैंने जिसका प्रारंभ न हो जिसका जन्म न हो वो हो भगवान भी नित्य हम जीव भी नित्य ये माया भी नित्य तो क्यों जी ये तीनों नित्य स्वतंत्र हैं नहीं नहीं नहीं चरम प्रधान अमृताक्षरम हर अक्षरात्मा ना भी सत कहा श्वेता चतरोपनिषद पहले अध्याय का दसवां मंत्र यानी जीव और माया का शासक है भगवान स्वतंत्र नहीं है तीनों द्वे अक्षरे ब्रह्म परे नते विद्या विद्ये निहित यु गूढ़े तो विद्या ह्यमृतंत विद्या विद्या विद्ये ईश थे यु सोन्य श्वेताशतरोपनिषत्चव अध्याय का पहला मंत्र प्रधान क्षेत्र पतिर्गुणेश श्वेताशतरोपनिषत् छठवें अध्याय का सोलहवा मंत्र सकाराधीपाधीपा से उपनिषद छठवें अध्याय का नौवां मंत्र <coughs> ये सब मंत्र कह रहे हैं जीव और माया का शासक है भगवान एक और ये जीव जो है ये भगवान का अंश है पादो से विश्वाभूतानी त्रिपाद्यामृतन दिवि वेद कह रहा है पुरुषूक्त का तीसरा मंत्र जितने भूतान जीव है ये सब उसके अंश हैं। स्वकृत पुरेशंतर संरणम तब पुरुषम बदंत अखिल शक्ति धृतो कृतम भागवत दस मंद के सत्तासवे अध्याय का बीसवा श्लोक हम भगवान के अंश हैं ममशो जीवल लोके जीव सनातन गीता पंद्रहवें अध्याय का सातवां श्लोक अंशो नाना बेपदेशात वेदांत दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का बयालीसवां सूत्र अर्थात हम भगवान के अंश हैं अंश कैसे हैं नाना व्यपदेशात हमारे उसके सब संबंध हैं और किसी से संबंध है ही नहीं दिव्यो देवे नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृद गति ही सुबालोपनिषद छठवा मंत्र गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहित प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम गीता नवे अध्याय का अठारहवा श्लोक ये शाम कपिल भगवान कह रहे हैं प्रिय आत्मा सुत सखा गुरु सुहदो दैवमिष्टम मिष्टम अपनी मां को उपदेश करते हैं कि समस्त जीवों का मैं सब कुछ हूं तीसरे अध्याय के में तीसरे स्कंद के पच्चीसवें अध्याय का अड़तीसवां श्लोक आप लोग पुराणों के वाक्य तो रोज बोलते हैं मंदिर में तुम्हे वो माता च पिता तुम्हे वे वर्वम वो हमारे सब कुछ हैं हम उनके अंश हैं और अंश के विषय में वेद अभ्यास ने बहुत डिटेल में पक्का किया है अपने वेदांत ग्रंथ में ये जो अंशो नाना विपदेशात मंत्र है सूत्र है इसके आगे फिर उन्होंने और चार सूत्र बना दिए मंत्र वर्णाच अपिच स्मर ज प्रकाशादिवत न एवं पर स्मरती च ये चार सूत्र बनाए ये पक्का करने के लिए हम उसके अंश हैं लेकिन हम दुखी है तो वो दुखी नहीं है वो आनंदमय है ज्ञानमय है हम अज्ञानी हैं दुखी हैं और यह भी बताया वेदांत में कि हम अणु हैं सारे जीव अणु है उनका परिमाण शरीर के बराबर नहीं सर्व व्यापक भी नहीं अणु इसके लिए तीन वेदांत सूत्र बनाए एवं च आत्मा आकार्यम न च पर्यात अविरोधो विकारा दिव्य दूसरा सूत्र अंत्यावस्थित भय नित्य तत्पात अभिशेषा तीसरा वेदांत सूत्र पक्का करने के लिए और एक अलग वेदांत सूत्र बना दिया उत्क्रांत गत्या गति नाम यानी जीव अणु है ये बाहर जाता है मरने के बाद निकल के सर्व व्यापक नहीं है सदा आसमा शरीरा दुत्क्रामत साई बाईता उत्क्रामत कौशिक उपनिषद तीसरे खंड का तीसरा मंत्र और फिर ये भाई के च आसमा लोका कौशित की उपनिषद पहले खंड का दूसरा मंत्र और फिर तस्मालो का पुनरे तस्म लोकाये कर्मणे छोपनिषद चौथे प्रपाठक के चौथे अध्याय का छठवां मंत्र फिर वो आता है जन्म लेकर संसार में और जीव के अणुत्व को पक्का करने के लिए आठ ब्रह्म सूत्र बनाए वेद ने